गीता तत्वचिंतन इकसठवा प्रवचन कर्म योग का स्वरूप गीता अध्याय चार श्लोक चौदह से पंद्रह नमाम कर्माणि लिम्पन्ती न में कर्म कलेशमाम योग जानाती कर्म भिन्न सबद्यते मुझे कर्मों का लेप नहीं होता क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई आकांक्षा नहीं होती जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे अच्छी तरह जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता पिछले श्लोक के अर्थ पर विचार करते हुए हमने चतुर वर्णों की मीमांसा की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन चारों वर्णों का कर्ता होते हुए भी अव्यय का अकर्ता हूँ प्रस्तुत श्लोक में उनके अकर्ता होने का कारण समझाया गया है वे अकर्ता इसलिए हैं कि उनमें कर्म फल के लिए कोई लालसा नहीं है जो कर्मफल चाहता है वही कर्म का करता होता है यदि कोई कर्म फल की चाह के बिना कर्म करता है तो भले ही वह कर्ता दिखाई देता हो पर वास्तव में वह अकर्ता ही है एक सौ इक्यावन कर्म फल की आसक्ति ही बंधन कारक कर्म नहीं हम पूर्व में कह चुके हैं कि कर्म अपने आप में आत्मा पर लेप नहीं बनता वह तो कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्ति है जो आत्मा में जाकर चिपकती है और उसके बंधन का कारण होती है ईशा वाष्पनिषद के दूसरे मंत्र में इसी सत्य को प्रकट किया गया है वहां कहा गया है कुरवन नेवेह कर्माणी जिजी विशेष क्षतम समाह एवं तयी नान थे तोस्ती न कर्मलिप्यते नरे इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा कर तुझ देहाभिमानी के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है वास्तव में कर्म नर को नहीं चिपकता इसका तात्पर्य यही है कि कर्मा शक्ति और फला शक्ति ही आत्मा का लेपन करती है कर्म नहीं मनुष्य कर्म का कर्ता तब बनता है जब उसमें राग द्वेष होता है पर ईश्वर में इस प्रकार का राग द्वेष नहीं है उसमें कोई कर्तव्यता भी नहीं है कि उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़े फिर भी वह सतत कर्म में लगा हुआ है जिससे सृष्टि चलती रहे और जीव अपना कल्याण कर सके गीता के तीसरे अध्याय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष ऐसी ही बात कही थी नवे पार्थास्थ्य कर्तव्यम त्रिशुलोके सुकिचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ध एव च कर्मणि हे अर्जुन यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा न मुझे कुछ अप्राप्त ही है मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना है फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ जब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखते हैं तो वह उनके इसी कथन का भाष्य ही दिखाई देता है वे सतत कर्म में रत दिखाई देते हैं पर न तो वे कर्म में आसक्त दिखते हैं न कर्म फल में उसकी समस्त चेष्टाओं के मूल में यही भाव प्रकट होता है कि धर्म की रक्षा हो और समाज में अधर्म धर्म पर हावी न होने पाए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के पीछे भी उनका यही भाव सामने आता है